ऐतरी ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं पूर्व जन्म में शुद्र था। एक दिन संसारिक दोषों से भयभीत हो, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में गया। वे बड़े दयालु थे। उन्होंने मुझे द्वादशर मंत्र का आदेश दिया और कहा, सदा इस मंत्र का जप किया कर। उनकी इस आज्ञा के अनुसार, मैं निरंतर उस मंत्र का जप कर मेरा जन्म हुआ मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सरोदा नुवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माता से ऐसा कहकर ऐतरी यज्ञ में गए और वहां यह स्लोक बोले जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से नोहितचित होकर हम लोग कर्म के उन भगवान विष्णु को नमस्कार है इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है हरिमेधा आदि ब्रह्मरों ने जब इसे सुना तब आसन और पूजा आदि के द्वारा एत्रय का बहुत सत्कार किया तत्पश्चात एत्रय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्रह्मरों को संतुष्ट किया फिर सब ने उन्हें दक्षिणा दी हरिमेधा ने एत्रय धन और पत्नी को ग्रहण करके ऐतरेय अपने घर आए उन्होंने माता को प्रसन्न किया और अनेकों निर्मल पुत्रों को जन्म दिया ऐतरेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करते रहे वे अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर सुभाष देव किया करते थे इससे नेह के पश्चात उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया अर्जुन ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यह स्वय विराजमान है जो उनकी पूजा अर्चना और स्तुति करता उसका सब पुण्य अक्षय माना गया है भट्टा दीक्षित की स्थापना तथा नारद के द्वारा 108 नामों से उनकी स्तुति नारद कहते हैं उनके नंदन भगवान वासुदेव की स्थापना के पश्चात मैंने पुनः मनुष्यों पर कर्पा करने की इच्छा से प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को इस तिथि में लाने का विचार किया। भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के उद्गम स्थान हैं। वे इस लोक और परलोक में भी सबका अबुद्धि करते हैं। श्री सूर्य देव संपूर्ण विश्व के आधार मानी गई हैं, जो भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य का प्रतिदिन स्मरण कीर्तन और पूजन करते वे निसंदेह कृतार्थ हो जाते हैं जिसने इस संसार में जन्म लेकर शास्त्र किरणों वाले देवेश्वर भगवान सूर्य का पूजन नहीं किया उसने अपने आत्मा से ही द्रोह किया है जो सदा भगवान सूर्य की भक्ति में तत्पर और सर्वदा उन्हीं में मन लगाए रहने वाले हैं वे कभी दुख के भागी नहीं होते। भगवान भास्कर की भक्ति दुल्हब है, उनका पूजन दुल्हब है, उनके लिए दान देने का सुभाग्य दुल्हब है, तथा उनकी प्रसन्नता के लिए होम करना तो और भी दुल्हब है। जिसकी जीवा के अगर भाग में नमस्कार आदि से जुप्त रवि ये दो अक्षर ग्रासते हैं, उसका जीवन सफल ह� बड़ी भारी महत्व का चिंतन करके मैंने पूरे 100 वर्ष तक भक्त पूर्वक सूर्य देखी आराधना की है मैं वायु पीकर रहता और सूर्य संबंधी वैदिक मंत्रों के विशुद्ध जप से भगवान सूर्य की स्तुति किया करता था तब अत्यंत तेज के कारण जिनकी ओर देखना बहुत कठिन है उन भगवान सूर्य ने यूं से दूसरी Akar Muji mujhe prtaks dresan djie Hat Jorkar, Bhagwanku, hath jodkar bhaagwan ko namaskar kia i samzid ki jubid mantro dwarah unka stagun bhi kia isse prasen hokar wredin wale bhaagwan sury nye kaha dvrshy tu mne dharkal tuk tpatsya ki dwarah میri aradhnu bula भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना उचित समझते हैं तो आपकी जो काम कामोपणि कला है पूर्व काल में राजा राजवर्धन ने जिसकी आराधना की थी उसी कला के द्वारा आप सदा हमारी रक्षा करते रहे तदंतर भगवान सूर्य ने संतुष्ट होकर जब तथास्तु कह दिया तब मैंने इस तीर्थ में धर्ता अदित्य के नाम से उनकी स्थापना की मुझभट्ट के द्वारा स्थापित होने के कारण भगवान सूर्य का उत्तम नाम प्रसिद्ध हुआ तत्पश्चात फूलों से भलीभांति पूजा करने पर मूर्ति में भगवान सूर्य का आवेश हुआ यह देख मेरा संपूर्ण अंग भक्ति रस के उद्देश्य में डूब गया और मैंने संपूर्ण वेदों के � भगवान सूर्य आप सप्त शक्ति सात घोड़ों से युक्त रथ पर विचरण करने वाले दूसरा अचिंत्य आत्मा जिनका स्वरूप चिंतन में नहीं आ सकता तीसरा महाकरुणिक को तुम अत्यंत करुणा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ चौथा संजीवन सबको भली भांति जीवित रखने वाले पांचवा जय विजय छठा जीव जीवन दाता सातवा जीवनाथ जीवों के स्वामी और आठवा जगतपति संसार के स्वामी हैं आप नौवा काल आश्रय काल के आधार 10वा काल कर्ता 11वा महायोगी 12वा महा परम बुद्धिमान 13वा भूतांत करण समस्त भूतों के अंतरात्मा 14 देव धृतिमान 15 कमला नंदन कम का आनंद बढ़ाने वाले 16वा श्रेष्ठपाद किरण रूपी श्रेष्ठो चरणों से शिशुमिति सत्रवा वरद वर वाले अठारवा वा मंडल मंडित 19वा धर्म प्रिय 20वा अर्चितात्मा पूजित संपवाली 21वा सविता संपूर्ण जगत के उत्पादक 22वा आकाश में विचरने वाले अथवा वायु के उपरिस्थिते 23वा आदित्य अदिति पुत्र 24 अक्रोधन क्रोध रहित 25वा सूर्य 26वा वाली किरण समूसी से सुशोभित 27वा विभावसू विशेष रूप से प्रकाशित होने वाले 28वा अपने उदय दिन प्रकट करने वाले 32वा दिन हरत स्वय अस्त होकर दिन को हर लेने वाले 33वा मौनी मौन रहने वाले 31वा सुरथ सुंदर रथ वाले 32वा रथिन वर रथियों में श्रेष्ठ 33वा रांग्या पति राजाओं के अधिपति 34वा स्वल रेता स्वर रूप बीज वाले 35वा पूषा पोषण करने वाले 36वा पृष्ठ 37वा 38वा आकाश तिलक 39वा धारण पोषण करने वाले 40वा सहभागी दिन रत का विभाग करने वाले 41वा मनोहर 42 प्राग्य विद्वान 43वा प्रज्ञापति बुद्धि के स्वामी अथवा प्रेरक 44 धन्य धन्ने 45वा दुश्मन व्यापक 46वा श्री सुशोभा और संपत्ति की स्वामी 47वा अपनी किरणे द्वारा नाना प्रकार की रोगों का निवारण करने वाले श्रेष्ठ वेद 48वा आलोक कृत प्रकाश 49वा लोकनाथ 50वा लोकपाल नमस्कारित 51 विदित सबके अभिप्राय को जानने वाले 52 सुने उत्तम नीति वाले 53 महात्मा 54वा भक्तवत्सल 55 कीर्ति 56 57, कीर्तिकर 57वा नृत्य 58वा रुचिशील कांतिमान 59वा कलमिशापय का नाश करने वाले 60वा जीतानंद आनंद को अपने अधीन रखने वाले इक्षत्वा महावीर्य परम प्राकृमी बासत्वा हंस आकाश रूपी सरोवर में हंस के समान विचरण करने वाले अथवा परमात्मा तरीसत्वा संघारक परलय काल में सर्वत कानल रूप से प्रकट होकर संपूर्ण ब्रह्माण्ड को दग्ध करने वाले चौसत्वा क्रत्यक्रत्य पांसत्वा असंग अनासक्त 66वा बहु यज्ञ 66, वचसा पति वाणी के अधिपति 68 विश्व पूज्य 69 मृत्युहारी 70वा गृणी दयालु 71वा धर्म कारण 72वा शरणागतों का कष्ट हरने वाले